Ano shur talk Gita darshan adhyay 8 number 4 युक्त में योग के में योग से के प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को भी प्राप्त होता है और जानने वाले जिस परम पद को अक्सर ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप अंतिम कहूँगा समस्त जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण क्योंकि वही आगे की जीवन की यात्रा का बीच अंतिम क्षण में हम अपने जीवन का सब कुछ सिकोड़ कर पुनः इकट्ठा कर लेते हैं नई यात्रा के लिए अंतिम क्षण में वो सब संग्रहित हो जाता है जिसके सहारे आगे की यात्रा होती है ठीक से समझे तो जब कोई जन्म लेता है तो जन्म का क्षण प्रारंभ नहीं है क्योंकि जन्म में तो वही बीज अंकुरित होता है जो पिछली मृत्यु में संग्रहित हुआ था ठीक प्रारंभ का क्षण मृत्यु का क्षण उस समय बीज बनता है फिर वृक्ष तो जन्म से शुरू होता है अंकुरित होता है और यात्रा कर है जो नहीं जानते वो जन्म को प्रारंभ करते हैं जो जानते हैं वे मृत्यु को ही प्रारंभ करते हैं एक अर्थ में मृत्यु दोनों है पिछले जन्म का अंत है और नए जन्म का प्रारंभ है शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि उसी समय अगर हम छलांग ले सके संसार की तीव्रता से घूमती हुई जो विक्षिप्त दशा है जो वर्तुल है पागल अगर मृत्यु के क्षण में हम छलांग ले सकते हैं उसके बाहर तो उससे ज्यादा सरलता से, से छलांग और कभी नहीं ले जा सकती क्योंकि मृत्यु के क्षण में शरीर छूटता है अगर आप शरीर के छूटने के साक्षी बन सके मोही नहीं तो आप उस अशरीरी का अनुभव कर सकते हैं जिसे शरीर में रहते हुए अनुभव करना कठिन मालूम पड़ता है नया जन्म प्रारंभ नहीं हुआ पुराना समाप्त हो रहा है बीच की उस संधिकाल घड़ी में यदि प्रभु का स्मरण हो तो चेतना की यात्रा संसार को छोड़कर ब्रह्म की ओर शुरू हो जाती है इसलिए कृष्ण यहां अर्जुन को उस अंतिम क्षण में क्या किया जा सकता है और उस अंतिम क्षण में स्मरण करता हुआ पुरुष कैसी यात्रा पर निकल जाता है उसकी बात कह प्रश्न कहते हैं वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से वृत्ति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप को ही प्राप्त होता है इसमें बहुत सी बातें समझने जैसी है भक्ति युक्त पुरुष भक्ति क्या है और भक्ति युक्तता क्या है मनुष्य की चेतना में विचार की एक क्षमता है एक और क्षमता है भाव विचार उपकरण है संसार में गति का भाव उपकरण है संसार के पार गति का मनुष्य की चेतना की दो क्षमताएं हैं विचार की विचार की क्षमता संसार के लिए उपयोगी है संसार में विचार के बिना एक कदम भी चलना असंभव है लेकिन ठीक ऐसे ही एक और क्षमता है भाव की उस भाव की क्षमता के बिना एक कदम भी परमात्मा की तरफ चलना है उसके लेकिन एक बड़ी भूल हो जाती है चूंकि संसार में हम विचार के सहारे चलते हैं जीवन का अनुभव अनेक जीवन का अनुभव विचार का ही अनुभव होता है और हमारा यह भी अनुभव होता है कि जितना हम विचार करते हैं उतनी ही सफलता मिलती है संसार में अनंत अनंत जीवन का निचोड़ ये बन जाता है कि बिना विचार के कोई सफलता ही नहीं है और बिना विचार के भटक जाने का डर है तो फिर हम परमात्मा की तरफ भी अगर कभी चलते हैं तो उसी विचार के उपकरण को लेकर चलते हैं भटक ना जाएं इसलिए असफल ना हो जाएं इसलिए और जिसे हम समझते हैं सफलता का साधन वही असफलता का कारण बन जाता है और जिसे हम समझते हैं कि भटकाव से बच जाएंगे वही भटकाव है क्योंकि जो उपकरण संसार में काम करता है वो परमात्मा की तरफ काम नहीं करता जैसे कोई व्यक्ति कान से देखने की कोशिश करने लगे और आंख से सुनने की कोशिश करने लगे और मुश्किल में पड़ जाए वैसा ही वो व्यक्ति भी मुश्किल में पड़ जाता है जो भाव से संसार में चलने लगे विचार से परमात्मा में चलने लगे लेकिन भाव से संसार में चलने की भूल कोई भी नहीं करता और अगर कोई करता भी है तो एक दो कदम पर ही समझ जाता है कि भूल हो गई कदम वापस लौटा लेता है लेकिन परमात्मा की तरफ चलने में विचार के सहारे चलने की भूल सौ में निन्यानवे लोग करते हैं और कदम भी नहीं लौटाते क्योंकि इतनी गहरी यह धारणा है हमारी कि बिना विचार के तो एक कदम भी ठीक चला नहीं जा सकता गलती हो ही जाएगी। ये सच है लेकिन आयाम डायमेंशन संसार की ओर है और परमात्मा की ओर है इन दोनों के आयाम को ठीक से समझने तो भक्ति युक्त पुरुष समझ में आ जाएगा कि क्या विचार है तर्क की प्रक्रिया विचार है चिंतना का मार्ग विचार है विश्लेषण की विधि यदि किसी चीज को नियम में लाना हो तो विचार और तर्क जरूरी है बिना तर्क के कोई नियम निर्धारित नहीं होता यदि किसी विचार को प्रबल बनाना हो तो चिंतन निरंतर चिंतन के द्वारा ही वो प्रबल होता है यदि गलत विचार को अलग करना हो तो तर्क के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है अगर ठीक विचार की खोज करनी हो तो तर्क की ही छेनी से काट काट कर ठीक विचार को बचाया जा सकता है खोजा जा सकता है यदि किसी चीज को तोड़कर उसका निरीक्षण करना हो तो विश्लेषण के सिवाय कोई उपाय नहीं तोड़ो जांचो परखो और इसीलिए विचार विज्ञान का जन्मदाता बन जाता और इसलिए विचार जीवन के व्यवसाय का वाहन है और इसीलिए विचार अंतर यात्रा का मार्ग नहीं क्यों क्योंकि भीतर के उस जगत में उस परमात्मा की खोज में जो जा रहा है वो किसी वस्तु का विश्लेषण करके नहीं जा सकेगा क्योंकि विश्लेषण करते से ही चीजें मर जाती हैं यदि हम एक व्यक्ति कोई जांच भी करते हैं शरीर की तो भी अभी अभी विज्ञान को भी अनुभव होना शुरू किया कि हम भूल करते हैं एक चिकित्सक है अगर मेरा शरीर बीमार है तो वह मेरे खून की जांच करता है शरीर से खून को निकाल के लेकिन शरीर खून से निकलते ही डेड हो गए मुर्दा हो गया मेरे शरीर के भीतर उसकी जो ऑर्गेनिक जीवंत स्थिति थी वो शरीर के बाहर निकलते ही नहीं रह गई मेरी आंख है मेरे शरीर के भीतर जीवंत आंख की जो स्थिति है आंख को बाहर आपने निकाल लिया तो आपको धोखा भला हो कि ये वही आंख है ये वही आंख नहीं क्योंकि अब ये देख नहीं सकती और जो देख नहीं सकती उसको आंख कौन कहेगा सिर्फ दिखाई पड़ती है कि एक मुर्दा चीज अब इस मुर्दा चीज की जांच होगी और हम जांच करना चाहते थे जीवन की बूढ़ हो जाएगी हम जो भी विश्लेषण करके जांच पाते हैं वो हमेशा मुर्दा होता है इसलिए चिकित्सक आत्मा को कभी भी नहीं खोज पाता आत्मा को खोजने का कोई डायग्नोसिस का रास्ता भी नहीं कोई निदान भी नहीं और चिकित्सक जितनी खोज करता है उतनी ही मुर्दा चीजें भीतर पाता है आखिर में वो पाता है कि आदमी सिवाय पदार्थ के जोड़ के और कुछ भी नहीं आत्मा चुप जाती है विश्लेषण के द्वारा काटने के द्वारा खंडन के द्वारा हम केवल मुर्दा मृत पदार्थ को ही जान सकते इसीलिए विज्ञान पदार्थ से संबंधित दिशाओं में बहुत सफल हुआ है लेकिन चेतना से संबंधित दिशाओं में बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है असल में चेतना का कोई विज्ञान नहीं बन सका है शायद बन भी नहीं सकेगा क्योंकि विचार उसका मार्ग नहीं है अगर जीवन को जानना है जीवन तो भाव उसका मार्ग विचार तोड़ता है तब जांचता है भाव जोड़ता है तब जांचता है विचार पहले चीजों को तोड़ता है फिर उनके भीतर प्रवेश करता है भाव पहले किसी से जुड़ जाता है और फिर भीतर प्रवेश करता है एक तो फिजियोलॉजिस्ट का शरीर शास्त्री की जानकारी है कि वह आपके शरीर को काट काट के बता देगा कि भीतर क्या है क्या नहीं है एक प्रेमी की भी जानकारी है वो भी जिससे प्रेम करता है वो भी उसके संबंध में बहुत कुछ जान लेता है लेकिन वो जानना प्रेमी को काट कर नहीं होता प्रेमी से जुड़कर होता है भाव प्रेम का ही मार्ग है वहां हम परमात्मा है या नहीं इसे तर्क से जानने नहीं जाते इसे भाव से जुड़कर जानने की चेष्टा करते निश्चित ही तोड़ने की जो विधि है वो जोड़ने की विधि नहीं बन सकती इसलिए विचार प्रभु की तरफ ले ही नहीं जाता है और इसलिए दुनिया जितनी तथाकथित रूप से विचारवान होती जाती है उतनी परमात्मा से वंचित है इधर पांच हजार वर्षो में हमने आदमी को विचार करने में बड़ा कुशल बना लिया लेकिन भाव करने की कुशलता बिल्कुल खो गई मंदिर मस्जिद सब मुर्दा हैं आज पूजा प्रार्थना सब सड़ गई है कारण है क्योंकि भाव की जिस क्षमता से मंदिर जीवित होता था और भाव के जिस धारा से मस्जिद प्राणवान थी और भाव के जिस प्रवाह से प्रार्थना में गति आती थी खून रहता था और भाव के जिस स्पंदन से पूजा के हृदय की धड़कन धड़कती थी वो भाव ही खो गए और भाव का कोई प्रशिक्षण नहीं भाव के प्रशिक्षण का नाम ही भक्ति की साधना है और भाव में जो प्रशिक्षित हो गया वही भक्त है जिसने विचार को छोड़ा और भाव को जिया और जिसने कहा हम सोचेंगे नहीं भावेंगे हम प्रश्न प्रसन्ना पूछेंगे हम प्रेम करेंगे हम काटेंगे नहीं हम जुड़ जाएंगे और जानना चाहेंगे कि क्या है? एक फूल को तोड़कर भी देखा जा सकता है विज्ञान वैसे ही देखता है विचार वैसे ही देखता है फूल को तोड़कर देखा जा सकता है तोड़ने फूल को तो पता चल जाता है किन केमिकल्स से किन रासायनिक तत्वों से फूल मिलकर बना है कितना खनिज है उसमें कितनी मिट्टी है कितना पानी है कितनी सूरज की किरण है सब बांट छाट के आपको पता चल जाता जा है जा। लेकिन जब तक आप छांट के बांट के पता लगाने तक पहुंचते हैं तब तक, तक आप एक बात भूल गए फूल कभी तक हो चुका फूल वहां नहीं है। और फूल का जो सौंदर्य का अनुभव था वो इस कटे छठे एनालाइज फूल के तूफान से मिलने वाला नहीं है। अगर आप अब इस फूल की अलग अलग टेस्ट टेस्ट्यूब में परख नलियों में रखी हुई रासायनिक लाश को किसी कवि को दिखाएं और कहें कि अब कविता करो फूल की क्योंकि तुम जिस फूल को देखते थे उससे बहुत ज्यादा जानकारी अब इस परख नली में कैद है कोई कविता पैदा न होगी क्योंकि वहां कोई फूल ही नहीं है अब कहीं किसी सौंदर्य के प्रेमिकों की गाओ गीत नाचो इस फूल के आस पास क्योंकि तुम जिस फूल के पास नाच रहे थे वो निपट अज्ञान से घिरा था तुम्हें कुछ पता ही नहीं था अब फूल के बाबत सब कुछ पता है अब तुम ज्यादा अच्छा गीत गा सकोगे ये नहीं होगा ये गीत का जन्म नहीं होगा क्योंकि फूल को जानने का जो ढंग है वो फूल को फूल की विषय वस्तु को नहीं फूल की देह को नहीं फूल के प्राण को जानने का जो मार्ग है फूल की देह को जानने का तो यही मार्ग है क्योंकि देह हिमृत है लेकिन फूल के प्राणवान वो जो फूल के भीतर लपट है भागती हुई जीवन की वो जो फूल के भीतर सौंदर्य का खिलाव है वो जो इस फूल में परमात्मा जल है अगर उसे जानना है तो फूल के पास बैठकर अति प्रेम से डूबे हुए अति प्रेम में लील किसी भावलोक में प्रवेश करना होता है और ये बड़े मजे की बात है जब आप विचार से किसी चीज को सोचते हैं तो जिसे आप सोचते हैं वो नष्ट हो जाता है आप बचे रहते हैं और जब भाव से आप किसी चीज को जोड़ते हैं तो फूल तो बच जाता है थोड़ी देर में आप खो जाते हैं विचार से जब किसी चीज के तरफ जाते हैं तो विचार आक्रामक है एग्रेसिव है हिंसात्मक है वो तोड़ फोड़ कर रख देता है आप तो बच जाते हैं चीज टूट फूट जाती है वैज्ञानिक के आसपास इसी तरह टूटी टूटी मुर्दा चीजों का मलाह कबाड़खाना है सब मरा हुआ है उसके आसपास सिर्फ वैज्ञानिक जिंदा है वो भर बैठा है बीच में बाकी सब कबाड़खाना है उसके आसपास मुर्दा चीजों का एक कवि भी होता है कहीं किसी फूल के पास बैठा हुआ एक प्रेमी भी होता है कहीं तब एक दूसरी घटना घटती उसके पास चांद तारे होते हैं बहुत मुखर बहुत जीवित लेकिन कभी खो गया वो नहीं रविनाथ से कोई पूछता था कि इतने अच्छे गीत तुमने लिखे रविनाथ तुम कभी असफल भी हुए हो तो रविनाथ ने कहा जब जब मैं रहा तभी तभी, तभी असफल हुआ जब जब मैं बेटा तभी तभी सफल सफलता अगर गीत लिखते वक्त में मिट गया तो सफल हुआ और अगर गीत लिखते वक्त में बना रहा तो कभी सफल नहीं हुआ अब अगर वैज्ञानिक विचार करने वाला अगर मिट जाए टूट जाए खो जाए ना रह जाए कभी कभी कोई वैज्ञानिक भी प्रयोगशाला में खो जाता है जब वो खो जाता है तब वो वैज्ञानिक नहीं है वो कभी हो जाता और अक्सर वैज्ञानिक भी कभी होकर ऐसे गहरे हीरे खोज लाता है जो वैज्ञानिक होकर उसने कभी भी नहीं खोजे और कभी कभी कभी भी नहीं खोता फूल ही खो जाता है तब वो कभी नहीं होता तब वो वैज्ञानिक ही हो जाता है तब फूल के संबंध में वो जो भी खोज के लाता है वो काव्य नहीं होता मुर्दा तुकबंदी होती ये जो भाव है हमारे भीतर इस भाव को परमात्मा की ओर प्रवाहित करने का नाम भक्ति है लेकिन हम परमात्मा के पास भी विचार को लेकर पहुंच जाते हैं हम अपना पूरा तर्क साथ लेकर पहुंच जाते हैं हम अपना सब पोथी विचार की साथ ही ढोते हैं और हमें मौका मिले तो हम परमात्मा को भी चीरफाड़ करके शल क्रिया करके सर्जरी करके ठीक से उसकी जांच करके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की किताब में लिखना पसंद कर लेकिन इस विचार को ढोने वाले आदमी को उसका कभी मिलना नहीं हो पाता है इसलिए उसकी शल क्रिया नहीं कर पाता नहीं तो बहुत लोग परमात्मा का पोस्टमार्टम करने को इतने उत्सुक है मिल भर जाए कहीं उसकी लाश तो पोस्टमार्टम कर ले परमात्मा में उनकी उत्सुकता नहीं है उनकी उत्सुकता अपने विचार और अपने सिद्धांतों में मुल्द नसरुद्दीन अपने गांव में बुजुर्ग आदमी था तो कभी कभी लोग उससे दवा भी पूछ ले जाते थे गांव का बुजुर्ग था कुछ दवाएं जानता था एक संदेहशील आदमी उसके पास आया और उसने कहा कि मुल्ला दवा तो तुम्हारी लेता हूं लेकिन अब चिकित्सकों का कोई भरोसा नहीं रहा मेरा एक मित्र था चिकित्सक उसका निमोनिया का इलाज करता रहा और आखिर में जब वो मरा तो पोस्टमार्टम में पता चला कि वो टीबी का बीमार मुल्ला ने कहा बेफिक्र रहो जब मैं निमोनिया का इलाज करता हूँ तो आदमी हमेशा निमोनिया से ही मरता अब तक हर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मैं सही सिद्ध हुआ तुम बेफिक्र रहो अगर मेरी दवाई से मरोगे तो निमोनिया से ही मरोगे ऐसा कभी नहीं होता कि कोई दूसरी बीमारी से मर जा विचारवादी उत्सुक है अपने विचार में वो कहता है कि अगर मैंने कहा कि निमोनिया है तो निमोनिया ही से मरोगे और अगर नहीं मानते तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिद्ध करेगी कि तुम तो नमोनिया से ही मरे हो न तुमसे उसे प्रयोजन है विचार को अपने अहंकार से प्रयोजन है इसलिए विचार के आसपास जो लोग घूमते रहते हैं वो अहंकार के आसपास घूमते रहते हैं और अहंकार से परमात्मा का क्या लेना देना ध्यान रहे भाव की दशा में अहंकार नहीं बचता है भाव का कोई अहंकार नहीं क्यों क्योंकि अहंकार पैदा होता है दूसरों के संसर्ग में इसलिए जब आदमी अपने से बाहर जाता है तो अहंकार पैदा होता है क्योंकि जहां तू है वहां मैं के पैदा होने की जरूरत पड़ जाती है लेकिन जब आदमी अपने भीतर जाता है वहां कोई तू है ही नहीं तो वहां मैं को पैदा होने की कोई जरूरत नहीं पड़ मैं अकेला नहीं जी सकता उसके लिए तू का छोर चाहिए भाव अंतर प्रवेश है जैसे गंगा गंगोत्री की तरफ लौटने लगे वापस। भाव जो है गोइंग बैक वापस लौटना विचार जो है दौड़ना है बाहर की ओर इसलिए विचार चांद पर ले जाएगा मंगल पर ले जाएगा महासूर्यों पर ले जाएगा बस एक जगह नहीं ले जाएगा आदमी के भीतर नहीं हो जाएगा विचार कहेगा चलो और दूर और दूर जितनी दूर की यात्रा होगी उतना विचार प्रसन्न होगा सिर्फ एक यात्रा पर विचार इनकार कर देगा भीतर की यात्रा पर वो कहेगा क्या बेकार के काम में लगे? भीतर जाने की जरूरत क्या है और भीतर कहीं कुछ है कि जा सकोगे चांद पर चलो आकर्षण तीव्र है भीतर क्या रखा है और अगर कभी विचार थक भी गया बाहर से वो भीतर जाने की कोशिश की तो भी वो भीतर नहीं जा पाता फिर भी वो बाहर बाहर ही घूमता है विचार भीतर जा ही नहीं सकता वो है ही बाहर के लिए वो आयाम ही उसका बाहर है भाव भीतर जाता है लेकिन भाव का हमें कोई ख्याल नहीं कोई भी ख्याल नहीं आमतौर से जिसे हम भाव कहते हैं वो भी भाव नहीं एक मां अपने बेटे को प्रेम करती है निश्चित ही हम कहेंगे ये विचार नहीं भाव लेकिन इस मां को आज ही पता चल जाए कि ये बेटा उसका नहीं है जब वो प्रसव पीड़ा में पड़ी थी तब अस्पताल में किसी ने उसका बेटा बदल दिया 20 साल से वो प्रेम करती है। ये आज पता चला डॉक्यूमेंट हाथ में आ गए सारे प्रमाण पत्र मिल गए कि बेटा उसका नहीं किसी और का क्या आप सोचते हैं प्रेम ठीक वैसी ही धारा में बहता रहेगा जैसा बह रहा था एक क्षण पहले तो नहीं धारा अवृत हो जाएगी सब तो ये बेटे से भाव का संबंध था या ये भी विचार का ही संबंध था क्योंकि ये मेरा बेटा मेरा बेटा है तो संबंध था और मेरा नहीं है तो संबंध एकदम शिथिल होगा खो जाए भाव मेरा तेरा नहीं जानता सिर्फ विचार ही मेरा और तेरा जानता है इसलिए जिस मां ने मां होने का आनंद नहीं लिया और सिर्फ मेरे बेटे को प्रेम किया अभी उसके भाव का जन्म नहीं हुआ है अभी ये भी विचार है भाव मेरा तेरा जानता ही नहीं भाव सिर्फ प्रेम जानता है वो मेरा हो तो भी और तेरा हो तो भी और भाव जब गहन होता है तो कोई भी मौजूद ना हो तब उस निर्जन में भी भाव की धारा प्रेम की वर्षा करती रहती है। बुद्ध जैसा व्यक्ति जब कहीं बैठता है या कृष्ण जैसा व्यक्ति जब कहीं खड़ा होता है कोई भी ना हो वहां तो भी प्रेम की किरणें वैसी ही फैलती रहती है जैसे एकांत में जलते हुए दिए से प्रकाश गिरता है वो किसी के लिए निवेदित नहीं है वो किसी के लिए एड्रेस्ड नहीं है वो सिर्फ भाव है और उस भाव में रमने में परमानंद है जिस दिन भाव अनएड्रेस्ड होता है उसी दिन परमात्मा के लिए एड्रेस्ड होता है जिस दिन भाव बिना किसी पते के घूमने लगता है भीतर से बहने लगता है उसी दिन वो परमात्मा के चरणों पर पहुंचना शुरू हो जाता है लेकिन ये भाव अंतरगमन है अपने पर वापस लौटना है तो जिसे भी भाव की तरफ चलना हो उसे पहली शर्त तो ये है कि वो विचार से सावधान हो इसका ये अर्थ नहीं, नहीं वो विचार छोड़ दे इसका इतना अर्थ है कि वो विचार बाहर के लिए करे और भीतर के संबंध में विचार को बाधा न देने वैसे विचार की आदत इंटरफियर करने की है हर चीज में और अगर आप विचार से कहेंगे मत डालो बाधा तो विचार ही आपसे कहेगा कि तुम ही उल्टे मेरे काम में बाधा डाल सको मुल्ला न बैठा है अपने घर में चिट्ठी डालने वाला दरवाजे के नीचे चिट्ठी डाल गया है पत्नी उठी मुल्ला उठ ही रहा था कि पत्नी उठ गई उसने चिट्ठी उठाई पता पढ़ा मुल्ला ने पूछा किसकी उसने कहा मेरे माय किस? किस के किसके नाम पत्नी ने कहा मेरे नाम पत्नी ने चिट्ठी खोली पढ़ने लगी मुल्ला ने पूछा क्या लिखा पत्नी ने कहा चिट्ठी मेरे नाम है मेरे मायके से है आप इतनी उत्सुकता क्यों ले रहे मुल्ला ने कहा फिर वही ना समझी हजार दफे कहा कि मेरे काम में बाधा मत डालते चिट्ठी उसकी है उसके माके से वो पढ़ रही बाधा मुल्ला डाल रहा है लेकिन वो कहता फिर वही ना समझे मेरे काम में बाधा मत डाल विचार पूरे समय भाव के लिए बाधा डालता है और अगर आपने विचार से कहा कि बाधा मत डालो तो विचार कहेगा मेरे काम में आप बाधा डालो और विचार से आप इतने ऑपसेस्ड हैं विचार से ऐसे रुगण है कि आप ये भूल ही गए हैं कि आप विचार से अलग हैं यही सबसे बड़ी कठिनाई आप जब भी विचार करते हैं ना समझते हैं मैं कर रहा हूं और जब भी भाव आता है तो आप समझते हैं कोई विजाती चीज भीतर आ रही हमारी आइडेंटिटी विचार से जुड़ गई हमारा तादाद तो आप भी जब विचार करता है तो कहता है मैं विचार कर रहा हूं जब भाव करता है तो समझता है कि कोई फॉरेन कोई विजाती चीज भीतर बाधा डालती है डाल रही। भाव से हमारा कोई तादाद नहीं जबकि भाव ही हमारी जड़ है वही हमारा आधार है तो पहला काम तो भक्ति युक्त चित्त की तरफ यह है कि हम विचार को भीतर के मार्ग पर बाधा देने के लिए पाबंदी करते हैं कहते कि नहीं तेरा वहां कोई काम नहीं कठिनाई पड़ेगी लेकिन कठिनाई ज्यादा नहीं पड़ेगी अगर संकल्प है और बहुत सी एक डिमार्केशन एक सीमा विभाजन हो जाएगा विचार बाहर के लिए भाव भीतर के लिए जो व्यक्ति ऐसा अपने भीतर स्पष्ट रेखा नहीं खींच पाता वो विचार के द्वारा सदा ही अपने भाव के जगत को नष्ट करने में लगा है। जरा प्रेम उठेगा विचार कहेगा ये क्या गलती में पड़ रहे हो इनलॉजिकल तर्कहीन बातों में जा रहे हो ध्यान करने गए विचार कहेगा ये क्या कर रहे हो कीर्तन करने लगे विचार कहेगा ये क्या कर रहे हो पागल हो रहे हो मूड हुए जा रहे हो भाव ने कहा कून पड़ो सन्यास में विचार करेगा क्या होश खो रहे हो क्या दिमाग खराब है पहले सोचो आप भी कहेंगे कि सोचना तो जरूर चाहिए कुछ भी करने के कारण लेकिन क्या आपको पता है कुछ चीजें सोचकर की ही नहीं जा सकती जैसे कोई प्रेम करने के पहले सोचे निश्चित ही सोचना चाहिए सुना है मैंने एक आदमी ने सोचा है बहुत वो आदमी था जर्मनी का एक बहुत बड़ा विचारक इमेनुअल कांत एक स्त्री ने उससे निवेदन किया कि मैं विवाह के लिए निवेदन करती हूं इमर्सन ने नीचे से ऊपर तक उसे देखा वैसे ही जैसे विचारक किसी चीज को परख करते वक्त देखते हैं उन्होंने कहा ठीक मुझे विचार का मौका दू स्त्री में थोड़ी भी प्रती रही होगी तो उसी वक्त जान लेती कि यह आदमी काम का नहीं फिर महीनों पर महीने निकल गए वर्ष निकल गया तीन वर्ष निकल गए और तीन वर्ष बाद इमरसन उसके दरवाजे पर पहुंचा उसके पिता ने उसे बिठाया और पूछा कि आप कैसे आए ख्याल आदमी था इमर्सन ने कहा कि कोई कुछ समय हुआ आपकी लड़की ने निवेदन किया था मुझसे विवाह का तीन साल मैंने सब तरह अध्ययन किया चिंतन किया मनन किया विवाह के पक्ष में और विपक्ष में सारी युक्तियां सब तरफ यही कहने आया हूं कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया लेकिन उसके पिता ने कहा अब आप चिंता छोड़ें लड़की के विवाह हुए भी दो साल हो गए एक बच्चा भी हो चुका है वैसे भी काफी देर हो चुकी है और अब तो आप अब आप चिंता ही छोड़ गए इमेनकांत विचारक था प्रेम को अगर विचार करने गए तो विचार हाथ बचेगा प्रेम कभी का खो चुका हो लेकिन प्रेम के संबंध में हम ये समझी नहीं करते लेकिन प्रार्थना के संबंध में जरूर करते क्यों करें प्रार्थना यह क्यों सवाल विचार का है यह सवाल भाव का नहीं है भाव क्यों पूछता ही नहीं भाव पूछता है कैसे करें प्रार्थना भाव पूछता है क्या है प्रार्थना क्यों नहीं क्या मिलेगा प्रार्थना से यह भी भाव नहीं पूछता कभी प्रेम ने पूछा है कि क्या मिलेगा प्रेम प्रार्थना करने वाले ने कि कभी नहीं पूछा लेकिन हम प्रार्थना करने वाले निरंतर पूछते रहते हैं क्या मिलेगा क्या मिला है कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा नहीं भाव नहीं है वहां विचार को हटाए अन्यथा भाव के जगत में कोई गति नहीं होगी विचार को कहें कि तेरी सीमा है वहां तू काम कर बाहर घर के बाहर घर के भीतर नहीं कुछ मेरे अंतस्तल का भी जगत है जहां तू बाधा न डाल तू पदार्थ से जूझ तू परमात्मा से जूझने मत चल अन्यथा मुझे हरा कर रहे तू पदार्थ को काट लेकिन प्रेम को काटने की तैयारी मत कर पदार्थ की परीक्षा कर लेकिन परमात्मा की परीक्षा लेने मत जा तो, तो फिर दूसरा कदम उठाया जा सकता है भाव के विकास का जहां भी जहां भी चिंतन को गति ना मिलती हो और प्रती को गति मिलती हो वहां वहां ज्यादा से ज्यादा समय देना शुरू करें संगीत सुन रहे हैं तो उसे भी हम संगीत की तरह नहीं सुनते सुना है मैंने एक बहुत बड़ा संगीतक सुबर्ट एक गांव में संगीत बजाने गया है जब वो अपना वायलिन बजा रहा है तब सामने बैठा है बूढ़ा बार बार कह रहा है बेकार कुछ भी नहीं सुगट परेशान हो गया वो सामने की मंच सामने की कुर्सी पर बैठा हुआ बार बार कह रहा और तब उसने बगल के आदमी से भी कान में कुछ कुछ पूछता है जब उसने बगल के आदमी से पूछा तब राज खुला बगल के आदमी से उसने पूछा कि ये कब शिक्खर हटेगा सुबर्ट कब आएगा सुबर्ट ही बजा रहा है तो उस बगल के आदमी ने कहा ये ही है कब मानुभा वंडरफुल <laughs> आश्चर्य क्या अद्भुत संगीत बस सुबर्ट सुन रहा है सामने नहीं बजाता क्या हुआ ये आदमी संगीत सुन रहा यह सुबर्ट कौन है तो प्रभावित होता नहीं तो नहीं प्रभावित होता विंसेंट वानवाग के चित्र अनेक लोगों के घरों में थे विंसेंट वानवाग गरीब चित्रकार था किसी से कुछ सिगरेट उधार ले ली थी तो उसके पास पैसे चुकाने को नहीं थे तो एक पेंटिंग उसको दिया जो आदमी सिगरेट के पैसे नहीं चुका सकता उसकी पेंटिंग कोई अपनी दुकान में टांगेगा पान वाला भी नहीं टांगेगा उसने उसको कबाड़ खाने में डाल दिया विंसेंट वानगा के मरने के 20-25 वर्ष बाद उसकी तस्वीरों की खोज शुरू हुई जैसा अक्सर होता है विंसेंट वानगा को खाने के पैसे नहीं थे और अब विंसेंट वानगा की एक एक तस्वीर चार और पांच लाख रुपए की हो। खोजबीन मच गई कि कहां उसकी तस्वीरें हैं क्योंकि उसकी एक तस्वीर जिंदगी में बिकी नहीं कभी एक नहीं बिकी तो तो मुफ्त उसने दे दी थी मित्र उस पर अनुग्रह करके तस्वीर टांग देते थे अपने बैठक खाने में और जैसे ही वो जाता था उतार के पीछे हटा देते और कभी फिर घर आने को है तो जल्दी से उसकी तस्वीर टांग देते थे उसको बुरा ना लगे लोगों ने खोजबीन की तस्वीरें एकदम कीमती हो गई नकली लोगों ने विंसेंट वानगा की तरह ही चित्र बना बना के लाखों रुपए कमा लिए। जो तस्वीर पीछे घर में पड़ी थी जैसे घर के मालिक को पता कि विंसेंट की है, विंसेंट है। तस्वीर बैठक खाने में आ गई अभी तक कबार खाने में पड़ी थी इस आदमी को तस्वीर से कोई भी संबंध बन पा रहा कोई संबंध नहीं पा घर में भी हीरा पड़ा हो और पत्थर आपको पता हो तो उससे कोई संबंध नहीं बनता और पत्थर पड़ा हो और वह आ जाए कि हीरा है तो संबंध बन जाता है तो आप में कोई सौंदर्य से कोई भाव का लेना देना नहीं है यह सब विचार का ही मामला है भाव जहां हो संगीत बज रहा है छोड़े फिक्र कौन बजा रहा है छोड़े फिक्र क्या बजा रहा है इतने ही फिक्र करें कि मन जहां बुद्धि हट जाती है और भाव सत भाव की तरंगें होती है क्या ये संगीत उन भाव की तरंगों को छूरा अगर छूरा है तो बुद्धि को एक तरफ रख दे उतार के और इस भाव की धारा में बहे चाहे फूल हो चाहे आकाश के तारे हो चाहे संगीत हो चाहे किन्हीं दो सुंदर आंखों में मिली कोई झलक हो चाहे किसी चेहरे का सौंदर्य हो चाहे किसी पत्थर का सौंदर्य हो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद जहां भी आपको लगता हो कि बुद्धि के गहरे में जाके कोई चीज छुरी है बुद्धि को हटा दे और अपने हृदय को खुला कर दे ताकि वो आपके हृदय पर स्पर्श करके उसको जगा पाए अगर कोई व्यक्ति इतनी ओपनिंग इतना दरवाजा अपने में बना ले तो बहुत शीघ्र ही वो पाएगा कि भाव का एक अनूठा अंकुरण उसके भीतर हो जाए और इस भाव के अंकुरण के साथ आता है प्रेम निर्व्याज प्रेम इस भाव के अंकुरण के साथ आता है प्रार्थना का लोक लोभ रहित बेसर इस भाव के साथ आती है धीरे धीरे भक्त भक्ति का अर्थ है एक के प्रति नहीं समस्त के प्रति प्रेम एक के प्रति नहीं समस्त के प्रति प्रेम जब तक सुंदर में ही सुंदर दिखाई पड़ता है तब तक अभी पूर्ण सौंदर्य का अनुभव नहीं हुआ और जब क्रूप में भी सौंदर्य के दर्शन शुरू हो जाते हैं तो पूर्ण सौंदर्य का अनुभव हुआ जब तक मित्र से ही प्रेम बनता है तब तक पूर्ण प्रेम का कोई पता नहीं और जब शत्रु से भी प्रेम बन जाता है तभी पूर्ण प्रेम का जिस दिन भाव की ये धारा समस्त के प्रति बिना किसी कारण के बिना किसी निर्णय के बिना किसी चुनाव के बहनी शुरू हो जाती है भक्ति बन जाती है